ये जो अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद है वो रोग तो प्रश्न से भिन्न नहीं है ब्रह्मसूत्र पर भी अधिकरण है इसीलिए अस्थि नास्ति जो प्रश्न डाला गया था उससे भिन्न लग रहा है शब्दावली तो बिल्कुल अलग है अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अस्तितिच नाइम अस्तित्व चयकी जो कहा गया था मरणोत्तरकालीन की बात थी उससे बिल, बिल्कुल ही अलग जी शब्दावली है इसे बिल्कुल अलग ही प्रश्न मालूम होता है ब्रह्म तो सूत्र के बातों को याद रखते हुए अनंतार संकेत देखे अतएव वरदान अपूर्व प्रश्न इसलिए वरदान से व्यतिके वरदान के अंतर्गत तो मांगा गया था प्रश्न मरणोत्तर काल में आत्मा रहता है या नहीं रहता है विवादग्रस्त है ये प्रश्न था उससे यह अलग प्रश्न है ऐसी आशंका न करे पूछे हुए प्रश्न का ही दूसरे शब्दों से पूछा गया है पूर्व पृष्ठ सेवा प्रश्न पृष्ठस्य विशेषणान पूर्व पृष्ठ का ही जो पहला जो पूछा गया था एक बार उसी को पुनः प्रश्न करने का क्या प्रयोजन है वो बता दें उसका प्रयोजन है कि यथातथ्य प्रश्न पृष्ठस्य पृष्ट वस्तु जो है यथार्थ वस्तु है केवल जीव भाव से मतलब नहीं जीव का वास्तविक स्वरूप पूछने से प्राप्त करी मरणोत्तर काल में आगमापाई जीव की बात कह रहे हैं आप ये ना सोचे आगमापाई परिच्छि जो उपाध्यवच्छिन्न उपाधि विशिष्ट जीव के बारे में मेरा प्रश्न नहीं है इस जीव का वास्तविक स्वरूप के बारे में मेरा प्रश्न है ये नचिकेता बताना चाहता एक बात और ये विशेषणांतरों को फिर क्यों दिया यहाँ पर ज्ञान साधन इत्यादि जो परे कह मदरापने कहा नैशाती मदरापनिया पूर्व तो आचार्योपदेशादनापेक्ष भिन्न प्रकार का प्रकारकणोपासप ज्ञान साधन उपदेम केवल आचार उपदेश आदि नहीं कि आचार्य उपदेश कितना भी करेगा दिमाग में कुछ नहीं जाएगा सुनेगा हाँ बढ़िया बढ़िया अपने आप को ब्रह्म समझते रहेगा इन रहेगा वही मूर्ख अज्ञानी रहेगा झूठ छल कपट बेईमान ये सब करना छोड़ेगा नहीं और अपने ऊपर से ब्रह्म ज्ञान समझते रहेगा ये उपरांग भाव बनी रहेगा क्यों क्योंकि इस ब्रह्म विद्या मुख से सुनावा पछेगा तब जब प्रणव की उपासना करेंगे ज्ञान का साधन है और ज्ञान को पचाने का भी साधन है दोनों का साधन ओम है यह भी बताना जरूरी था और वो बात कैसे निकलेगी इसे जानकर इस तरह का प्रश्न डाल दिया प्रश्न को ही एक नए विशेषणों से प्रस्तुत किया दोबारा नचिकेता ने स्थापित करने के लिए आज जो क्योंकि पूर्व जो गया कुछ भाग्य ठीक है आचार्य के द्वारा कह रही है वही एक मुख्य साधन नहीं है कि वास्तव में वह जितना महत्वपूर्ण उतनी महत्वपूर्ण दूसरे साधन क्या है प्रणव उपासना भिन्न प्रकार हम चार्यप रूपा जो साधन के अपेक्षा से भिन्न प्रकार की साधना क्या साधना ज्ञान साधन ज्ञान के प्रणोपास्त्या है उसको उपदेश देने के लिए ही यह प्रश्न को दोबारा उसने डाला दूसरे शब्दों से भाष्य अन्यत्र धर्मार्थ धर्मात्म ने शास्त्री धर्मानुष्ठान शास्त्रीय जो धर्मानुष्ठान तत्फला केवल धर्मानुष्ठान कर्म से ही नहीं कर्म का फल से भी और तत्कार के भय पृथक और फल का और कर्म का दोनों के जो कारक है उन कारकों से भी जो अलग तत्व है वह ब्रह्म तत्व के बारे में आप मुझे बताइए पृथक भूता और क्या कहते हैं तथा अन्यत्र धर्मा किसी प्रकार से अन्यत्र धर्मा अन्यत्र अर्थात अन्यत्र उसका विपरीत लेना धर्म से क्या लिया था आपने शास्त्रीय कर्म उसका फल और कार्य उसी प्रकार से अधर्मात्में अशास्त्रीय कर्म अनुष्ठान उनका जो फल और उनके कार्य उन सब से भी जो प्रत्येक अन्यत्र कृता कृता अन्यत्र कृताकृत कृतम कार्य कृतम कर दिया कार्य स्थूल जगत स्थूल प्रपंच कार्य है और सूक्ष्म प्रपंच कारण इन दोनों से वे अन्यत्र इन दोनों से भिन्न विषय भूता व तत्व उसके विषय में आप मुझे बताइए और क्या कह रहे हैं किंचा अतिक्रांत काला भविष्य कालातीत है वो भूत भविष्य वर्तमान से भी जो परे, ऐसा जो तत्व आप जानते हैं कालत्रीण यह न परिच्छि कालत्र से जो परिचिन नहीं है कार्य कारण से इनका मतलब क्या वस्तु से परिचिन नहीं है है ये नहीं कार्य और कारण क्या है? वस्तु है सूर्य जगत सूक्ष्म जगत और ये क्या उससे परिचिन नहीं है कहने का मतलब हुआ और वेदादि प्राप्ति भी नहीं है ये भी साबित कर दिया। और तो नहीं, नहीं है, क्योंकि वेद वेदविद कर्म या वेद निश्चित कर्मों के द्वारा प्राप्ति क्या है परलोक या अधोलोक वेदविद कर्मों से ब्रह्मलोक तक सब कुछ प्राप्त कर सकते हो वेद निश्चित धर्मों से तक आसानी से जा सकते हो कोई दिक्कत तो है नहीं जाने के लिए दोनों रूट खुले हैं इसलिए अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र धर्म क्या है अन्य वस्तु परिच्छेद रहित के लिए अन्यत्र अन्य चो काल तहित के लिए मैंने देश वस्तु काल इन तीनों से जो अपरिच्छिन्न वस्तु जो तुम जानते हो वह आप मुझे बताइए जो आप जानते हैं सो आप हमें बताइए कि आप के हो सकती यहां। तो रही रही और कालता ऐसा जो आप अनुभव करते हो जानते हो समझते हो वो आप हमें यही अर्थ क्या हो सकती है नीचे से टिका टिप्पण में भी जाना दी सर्व्यवहार आती तत्म एक तरह से आप क्या कह दिया देश का उस परिचन रहित का मतलब क्या है सकल व्यवहार अतीत हो गया और उसको तुम कैसे कह रहे हो पश्य कैसे कह दिया ये तक तक कैसे हो सकता है जो देखा जाए जो देखा जाए तो वो कैसा होगा देश काल तो वो तो परिचन नहीं होगा अपरिछिन तो होगा नहीं ना अगर बोला जाए वह बोल रहे हो न चिकेतन कैसे बोल रहा है तरह से तो कह रहा है मुझे वो चीज के बारे में अनुभव करना है जानना है जो कैसा है देश वस्तु है। और उसको का तो तो ज्ञान वजन विषय उसी के बारे में तुम ज्ञान और वजन प्रशस्त ज्ञान अनुभूति और वजन वदन पर हो गया। उसको जानना या अनुभव करना और बोलना असंभव है कथन कर रहे हो आप ज्ञान और व्यवहार रूपता ये कथन करना और अनुभव करना दोनों ही व्यवहार है व्यवहार होने से वो वस्तुतः काल परिचिन नहीं होगा और तो हो नहीं सकता सर्ववार आप सर्ववारातीत तुम जो कहा गया हमारे यहां यहाँ तीनों परिचय से रही मतलब सर्ववार अतीत सर्ववार अतीत का अर्थ क्या वो भी समझो थोड़ा क्या कहना चाहते सर्ववार शब्द से न क्रिया कार का व्यवहार से वावक्षमान का इतना हमारा कहना है क्रिया कारकाल व्यवहार नहीं आत्मानुभूति के लिए कोई क्रिया नहीं करनी है कोई कारकों की अपेक्षा नहीं है ऐसा जो आप अनुभव कर रहे आप यद तत्पसी तत्क का मतलब आप जिस चीज का अनुभव कर रहे हैं ऐसा चीज होनी चाहिए वह जिसमें क्रिया कारक आदि की अपेक्षा नहीं है तीनों से का हमारा तात्पर्य है सर्वघार अतीत का मतलब यह है कि क्रिया कारण का निरपेक्ष वह आपके अनुभव में आ रहा है उस वस्तु के बारे में हमें वह वस्तु अनुभव नहीं है अकथन नहीं है उसका अनुभव होता है उसे कथन भी हो सकती है यही क्या वह अनुभव साक्षात है क्रियाकार है वह कथन भी इस ऐसे होगा लक्षक शब्दों से होगा वाचक शब्दों से हो नहीं सकता कभी उसको ब्रह्म का लक्षण आप नहीं कर सकते वाच्य, वाचवाचक भाव वाले शब्दों को लेकर के सीधे प्रम को पथन ही नहीं करते अभी हो जाएगा नहीं तो प्रमे हो जाएगा इसीलिए शब्दों के द्वारा लक्षित की जा सकती है तो उन्हीं शब्दों को बताओ मेरे को किन शब्दों से प्रम को लक्षित करते हैं आप तब भगवान यमराज जी कहेंगे ओम ओम शब्द जिसके द्वारा ब्रम को पकड़ा जा सकता है प्रणव के ही द्वारा वो को पकड़ा जा अनुभव किया जा है लेकिन प्रणव रूप शब्द आ, उसका भी अपने वाच्यार्थ है नहीं है उसका भी वाच्यार्थ है उस विचार होगा कि उस शब्द को पकड़ने वाला भी होता है ओम शब्द का ध्यान कर रहे है चित्र बना लिया उसको ध्यान कर रहे हैं या ओम को उच्चारण करके इसके ध्वनि पर ध्यान कर रहा है ये दूसरा वो व्यक्ति है ओम को वाच्यार्थ लेकर पकड़ लिया अर्थव उसके अर्थों का चिंतन कर रहा है उच्चारण के साथ वाचार और श्रेष्ठ हो गया वाच्य की अपेक्षा से वाच्य का चिंतन करना वाला श्रेष्ठ है और इन दोनों को क्षण लक्ष्य को पकड़ने वाला वो असली है इसीलिए कहते हैं ओम जो है ना परब्रह्म भी है अपरभ्रम भी है सब कुछ ये आलंबन भी है यही प्रतीक भी है ये संपत्ति है यही सब कुछ इससे जो चाहो मिलेगा ऐसा क्या ये बातों का ध्यान रखना कालत्र परिचित काल त्रेत्र परिचन नहीं है वस्तु परिचन्न नहीं काल का परिचन्न नहीं है आपका नहीं है इस प्रकार का वस्तु है सर्वभार गोचरातीत सकलों का विषय से परे है सरोरातीत इसी पर टिप्पणी थी जबरदस्त सरोतम क्रियाकार सापेक्ष रही तत्व क्रियाकार ऐसा जिस तत्व को तो जो तत्व तो तो आप अनुभव करते हो पश्य तो मैं जाना मह्यम प्रति उसके बारे में आप मेरे प्रति उन्हीं लक्षक शब्दों के द्वारा कथन कीजिएगा ये उसका तब जवाब में क्या कहेंगे भाषकर उसका उत्तर निकाल दे रहे हैं इतम पृष्ठवधे इस प्रकार से पूछने वाले नचिकेता के प्रति मृत्यु रूपा चम वस्तु विशेषणांतरच विश्चण मृत्यु ने जवाब में पूछे हुए वस्तु को भी बोल रहे हैं और नचिकेता के भाव को पकड़ लिया नचिकेता एक ऐसा विलक्षण विशेषण को भी जानना चाह रहा है विशेषणांतरच जो विशेषणांतर में साधना साद्रांत्र। साधनांतर अपेक्षित आचार्यदि साधन से भिन्न साधन कौन सा प्रणोरूपा साधन साधना की कथन करने करते इच्छा से मृत्यु उवाच मृत्यु राज्य सर्वे वेदन तपास सर्वाच ये पद संग्रहेण ब्रवीमी ओम सर्वे वेदा ये पदमा मनंती सर्वे वेदा तात्पर्य वेदिक देशा उपनिषदा भाषा नहीं करते हैं आनंदी गिरकार कहते हैं देखो वेदिक देशा उपनिषद सर्वेदा वेदिक देशा उपनिषद यदनती जिस पद के बारे में जो गमनीय जो गमनीय पद है अभेद रूपेण प्राप्त ऐसा नहीं साथ के ऊपर जाना पड़ेगा उसको पकड़ना करना है ऐसे कुछ नहीं है यह गम धातु प्रयोग किया ज्ञान टिप्पण का स्पष्ट करते हैं अभेदेन प्राप्त अविभागे गमनीय अविभागे भाषणेनाभाग्य मतलब अभेदे नाप्य जीव ब्रह्म का आभेदत्व अनुभूय है अनुभवनी है वो ऐसा समझना चाहिए जिसके बारे में कथन करते हैं सर्वाणि और भी प्रकार के तप वगैरह कह रहे हैं वह सभी जिसकी प्राप्ति के लिए कही गई यदंती मैंने यद प्राप्ति वीर्थ यदनती मैंने यद प्राप्त भाष्य कह देंगे जिसकी प्राप्ति के लिए सारे प्रकार के तपो का वर्णन किया गया है व्रत जाप ध्यान भजन जो कुछ भी है सब कुछ अंत में उसी को पाने के पाने के के लिए लिए होता है जिसको सारे तप कथन किया गया है जिसके अवेद रूप अनुभव करने के लिए समस्त उपनिषद कथन कर रहे हैं जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य चरंती यदो जिसको प्राप्त करने जिसको अनुभव करने जिस स्थिति के फिर रहने के लिए लोग ब्रह्मचरी का पालन करते हैं ब्रह्मचरी का भी तो वर्ष करेंगे भाषा अपना वेदाध्यन आदि किया पहले घर से आया बाल गुरुकुल में गुरुकुल में रहकर अध्ययन अध्यापन कर लिया करने के बाद गृहस्थी में जाना है तो नहीं जाएगा गुरुकुल में ही रह गया निश्चित ब्रह्मचर्य दीक्षा लेकर के गुरु के पास ही रह गया या किस विश्वास रह गया ऐसे को कहते हैं ब्रह्मचर्य एक पक्ष दूसरा ब्रह्म प्राप्ति यद्य आचरण दी यद्य आचरण थी तद ब्रह्मचर्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए स्वरूपानुभूति के लिए जो कुछ भी आप आचरण करो वो सारे आचरण करना ब्रह्मचर्य दोनों अर्थवासी का दोन बताए या तो निश्चित ब्रह्मचर्य जो आजीवनो गृहस्थी आदि आज भोग में जाने ही नहीं चाहता शारी विवाह करना ही नहीं है स्त्री से लेन नहीं ऐसा सारा चुन करना चाहता है जिसके लिए सब प्रकार का यह लोग सुख को त्याग करके गुरुकुल में बैठने वाला अथवा जो के लिए यह करता है, ध्यान, भजन, तपस्या वगैरह कुछ भी कर रहा है स्वाध्याय वगैरह उसका नाम ब्रह्मचर्य करना चाहते हैं और करते हैं जो जिसे पाने के लिए वह तक वह पदम तत्पदम ते मृतुभ्यम ण भूमि अत्यंत संक्षेप मैं तुम्हें बता देता हूँ एक शब्द में तो सारी दुनिया में को समझा देता हूं क्या है वो दे कदे ओमता बस कुछ और नहीं है वो ओम बस इतनी है इसी में सारी दुनिया है सारा ब्रह्मांड अन ब्रह्मांड भी ओम में समाहित है शुद्ध ब्रह्म भी इससे से होता है शुद्ध, शुद्ध पर सब कुछ इसे में सर्वे वेदा उपरिषद तो आनविकार कहते हैं कि सबसे स्पष्ट है सर्वे वेदनाभ्रंथी इस वचन के द्वारा स्थापित हो गया है समस्त उपनिषद ज्ञान का साधन है साक्षात साक्षात ज्ञान साधन विनियोग हो गया ऐसा समझना तपानसी कर्मा वेदा कर्म कांडात्मका नाम वेदोक्ता वेदोक्त है निष्काम भाव से नीति निर्मित कर्म करना परिद चांद्रायण जी व्रत है जो कुछ ही वेदोक्त है तपस्या कर्मकांड हो उपासना हो सारा चीज निष्काम भाव से ब्रह्म ज्ञान के लिए करना इसलिए पदम पदनियमित पदम पद्य सी पदम कर्मणि इसलिए पदनियम भाव कर्म कर्माधिकार में कर्म, कर्माधिकार ले रहे कर्म में, पदनियम। और स्पष्ट कर दिया गमनियम आविभागे गमनियम से कर्मकांड तपांसी शब्द से अर्थ किया कर्म कांड व्याख्या में ले रहे हैं देखो आंतरिक क्या कह रहे हैं पांसी की व्याख्या में तपानी तेषाम कर्माणी उस पर टिप्पण कर, कर दिया तेजाम वेदान कर्म कांड क्योंकि पहले से हम लोग बार बार कहते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही भी को मुमुक्ष समस्त नित्य निमित्त कर्म करते रहना है उस तपानसी से वेदोक जितना भी नित्य निमित्त कर्म और अन्य भी जो कुछ भी कर्म संभावित है जो वा, वो कहा तो है कहाकल्प से कर सकते हैं ज्ञान का साधन प्रशुद्ध क्या करेगा सुन लोगे शब्द रट लोगे वेदांति बन के अपना कोर्स कंडक्ट करते लोग पैसा कमा यही तो कर रहे हैं लोग कारण क्या है लोगों ने ये उपासना की ही नहीं नित्य, नित्य, नित्य कर्म की ही नहीं तो अंतर्ण शुद्ध हुआ है नहीं किसी पुन्नी, पुन्नी कर्म किया है ना इष्ट पूर्व तो करते रहा होगा पिछले जन्मों में जिसके से कुछ अंतकरण में बुद्धि मित्र सामर्थ्य थी तो विद्या तो पकड़ने आ रही है नहीं शब्दार्थ ज्ञान हो रहा है तो अनुभूति से बहुत दूर है उसकी इच्छा ही नहीं बल्कि अनुभव भी नहीं करना चाहता अरे सुन लिया जान लिया हाँ ब्रह्मा से फिर क्या करना है बोलते हैं लोग जान लिया ना हम ब्रह्मा अष्ट हो गया कुछ करने की जरूरत ही नहीं चल को भी यही पाठ पढ़ाते कुछ करने की जरूरत नहीं हमने बताया ना तुम ब्रह्म है बस हो गया अब जाओ प्रचार करो हम ब्रह्मा अष्टी शाखा खोलो ब्रांच बनाओ और बेचारे वहाँ डाल देते हैं जहाँ वे डाला वहाँ उसकी दुकानदारी चलती नहीं कमाई नहीं हो पाते तो मेरे पास आते ज्योतिषी के लिए स्वामी जी आप बताओ गुरु जी ने तुम्हारा भेजे दिल्ली अब वहां तो हमारी कुछ धंधा चल नहीं रही है गुरु जी परेशान है ये टिक नहीं है अपने कमाने नहीं है शाखा नहीं बना पा रहा है और मैं भी दुखी हूँ क्या करो मैं कह चाहता जाऊ तुम्हारी कुंडली देखता हूँ कौन सी ग्रे खराब है तुम्हारी तेरी ब्रह्म ज्ञान तो चौपट है तेरे ब्रह्म ज्ञान क्या है बकवास ब्रह्म ज्ञान पूजा पढ़करना ये जब करो ये पूजा अब करो ये करो ये सब करो तुम्हारे गुरु ने भले कह कुछ नहीं करना है अब पता चल रहा है ना करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा पैसा भी नहीं मिलता शाखा भी नहीं बनती है आसान नहीं है तो करोगे फिर मैं उनको लगाता हूँ कर्म कांड में पूजा पाठ में वो करते हैं नग भी पहन लेते हैं फिर तो इनकी दुकान चलती है तो आके मानते महाराज फल पूछा करके आप गुबड़ी कृपा हो गई हमारी इज्जत बच गया हमारी दुकान चल रहा ठीक है तुमको करना रास्ता बता गया गया। है कि वो कर्म को करते नित्य निर्म करते हैं संध्या न पूजा न पाठ न कुछ नहीं तो कहां से अंतरण शुद्धि होगा वेदन सुनने से थोड़ी अंतरण शुद्ध हो जाएगा वेदन मजबूरी में, में सुन रहा है ये भी नहीं कह सकते सुन रहा ये भी नहीं सकते है सकते ना क्या गारंटी है स्कूल में फेल हो गया तो क्या क्या डिग्री पास हो गया नौकरी नहीं मिल रही तो करेगा क्या चलो मिशन में महाराज तो बन जाएंगे दोनों हाथ में लड्डू है लोग भी पूजा करेंगे महाराज कहा करेंगे लाल पीला पहन लो उधर तिलक लगा लो तो दुनिया में सम्मान पैसा भी बढ़िया बढ़िया कारों में घूमने को मिलेगा और क्या बहुत से तो इसलिए तो आ रहे हैं या तो लोग फेल्यूर है प्रेम कर रहा है इस लड़की से उसने हाथ मार दी तो यहाँ आ गया और यहाँ कोई मिलेगी तो उसको लेके भाग जाते इसलिए हम मिलता तो गई कोई कम से कम वो छोड़ दी तो क्या हो गया? दूसरी तो मिल गई उसे में संतुष्ट होकर लेके चलता है देशियों विदेशियों कुतिया किसी और लेके चल दिया ये दुर्दशा है मिशनों में देख रहे हम लोग आज सन्यास लिया अगला दिन जब प्रेम व्यवहार हो गया परसों के दिन पहुंच गया ये देखा शिवरात्रि पर सन्यास, सन्यासोदशी को प्रातः हो गया चतुश प्रेम हो गया अमौर दिन सबे मोरिश पत्नी के साथ यह सन्यासन्यास है ये गुरु भी कैसे चेला भी कैसा भगवान ये भी छंद यहां पर कहते कि गमनी हम कोई कोई लोक है प्राप्त आमन प्रतिपनिषद और तपासी सर्वाच व्याख्या कर दिया तर्मा शुद्धिवार अवगति साधनानि साधना आनंद अंतर्णशु साधन है वो कर्म का उपासना जिसकी प्राप्ति के लिए ही के ये सब साधन बताया गया यदिचर्य गुरवास लक्षण अन्द्वा ब्रह्म प्राप्त चलती तत्ते संग्रहण संक्षेप्रवी ओम इतना जिसको चाहते हुए लोग ब्रह्मचरी में रहा करते हैं ब्रह्मचरिका दो कर रहे हैं गुरुगुलवास लक्षण पहला है ब्रह्मचर्य लेकर गए गुरुगुलवास रह गया और दूसरा कहते हैं अन्य ब्रह्म प्राप्त शरण और जो कुछ भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आप आचरण करते हैं उन सब का नाम ब्रह्मचर्य ऐसा जो पद हैदम जिसको तुम जानना चाह रहे हो संग्रहण संक्षेपी संक्षेप क्या है वो ओम ओम यही यहां ये सारी बात समझना है पहले जो कह रहे हैं जवाब निशेता का प्रश्न के जवाब तीनों को देना है मंदाधिकारी मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी पहले जो जवाब है ये 16 और 17 तीनों मंत्र तीनों मंत्र जो है मंद और मध्यम अधिकारी के लिए 18वें से उत्तम अधिकारी के लिए आरम्भ हो जाएगा मंद और मध्यम अधिकारी प्रतीक उपासना के लायक है एक वाचक को प्रतीक बना लिया दूसरे वाच्य को प्रतीक बना लेता वाचक ध्यान से बाह्य है अधिकारण है और जो वाच्य है ध्यान का अंगूत हो जाता है इतना अंतर होता है देखिए आनंद स्पष्ट करें मंदाजी कारणों विचार असमर्थ से क्रमेण अवगति साधन संक्षिप्या मंदाजी कार्यों के लिए जो कि कैसे है साक्षात मर्ण निध्यासन करने में समर्थ नहीं श्रवण तो कर लिए हैं लेकिन मर्णिध्यासन होती नहीं उनसे ऐसे लोगों के लिए क्रमेण अवगति साधन क्रमश उपासना के द्वारा ओम उपासना जो है अनुभव करने के लिए उसके फिर दो विभाग कर देंगे देखो मंद और मध्यम दो बताना है इसलिए आगे यस शब्द से उच्चारण यति तत्व वाच्यम प्रसिद्धम संसार का नियम है जिस शब्द का उच्चारण करने पर जो बात जो वस्तु आपके दिमाग में स्फुरित होता है वह वस्तु उस शब्द का वाच्य समाहित चित्त से ओंकार उच्चारणे इसी प्रकार से आप आइए ओम के बारे में समाहित चित्त वाला आदमी है वह जब ओम का उच्चारण करता है जो विषय से यदि विषयानुप्रतम संवेदन स्मृति जिस विषय से उपरक्त होकर के यद विषय अनुपरक्तम संवेदना स्पूर्ति जब से अनुपरक्त होकर के एक विलक्षण विषय स्पूरित होता है तुमको ओंकार का अवलंबन समझनी चाहिए तद वाच्यम उसका वाच्य क्या होगा ब्रह्म अस्मी ध्यान ब्रह्म अस्मी ऐसा ध्यान करेगा ओम का उच्चारण करने पर आपको सांसारिक कोई पदार्थ ध्यान में नहीं आना चाहिए मन में नहीं स्मृत होना यद विषय अनुपरक्तम संवेदन, विषय से अनुपरक्त संवेदन जो स्मृत होता है वह ओम पर ओम उच्चारण मत माना जाएगा नहीं तो ओम उच्चारण आप कर रहे हो और संसार का पदार्थ को दिखाई दे रहा है फिर वो आपको ओम का मतलब नहीं राबे करे उच्चारण करना वह ओम को अवलंब्य अवलंबने ध्यान का अंगत्व स्वीकृत वो चीज वो चीज़, चीज़ हमारे ध्यान का अंग होना चाहिए तब तदाच्य ब्रह्म अहम अस्मी तब उसका वाच्य होता ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा ध्यान करना ये मध्यमाधिकारी है वाचार्थ को लेकर चल रहा है ना यह लेकिन ऐसा वाच्यार का ध्यान नहीं कर पाता है जो तथा भी असमर्थम आगे क्या बोल रहे तथा भी ओम शब्द एवं ओम शब्द में ही ओम शब्द करनी चाहिए ये वाचक में ब्रह्म दृष्टि रहा है ना ध्यान के लिए प्रतीक और आलंबन में अंतर समझना हो पहले अच्छी तरह से प्रतीक और आलंबन में क्या अंतर प्रतीक और आलंबन शब्द प्रयोग हो रहे हैं यहां पे आलंबन किसको कहते हैं और प्रतीक किसको कहें तो आलंबन में लक्षणों को लिख लो ध्यानम प्रति अधिकरणत्व प्रतीकत्व जो ध्यान के प्रति अधिकरण होता, होता है उसका नाम प्रतीक होता है ध्यानम प्रति अधिकरणत्व प्रतीकत्व अर्थात कर रहा तिन्न स्थित तोधक लिखा चार लक्ष्यंगे प्रतीक का। प्रति समय में आए तो अलमन आसा तस्थित तोधक अपासन प्रतीक अन्यवस्लो अपासन प्रतीकोपासन थवा आश्रयांत्र प्रत्यय से आश्रयांत्र प्रक्षेप लक्षण आश्रया आश्रयांतरे प्रक्षेप लिख लिया और समझो ध्यान के प्रति अधिकरण होना यह प्रतीक मैं, मैं इसको देखता हूं इसका ध्यान करू तो क्या हो गया मेरे ध्यान के लिए ये अधिकरण हो गया इसके विराम मेरा ध्यान नहीं हो सकता अब प्रतीक को निकाल दो का ध्यान करो कौन करके कुछ नहीं दिखता दिखता है कौन दिखता है। इसमें मतलब अभी उसको बाह्य अधिकरण की अपेक्षा है उस बाह्य जो अधिकरण होते हैं उसी का नाम प्रतीक जैसे विष्णु का प्रतीक क्या है सालग्राम है या मूर्ति है प्रतीक छोड़ दिया जाए आंख बंद करेगा तो कुछ और ही चिंतन हो जाए दिखता है ना राम दिखता है निकता सामने रहना चाहिए फोटो चाहिए मूर्ति चाहिए चाहिए, कुछ ना कुछ सामने अधिकरण चाहिए जिस अधिकरण में आंख खोल देखेगा तब तो ध्यान करेगा हा भगवान है तब तो ध्यान ना ये प्रतीक हो इसलिए क्या कहते हैं जिसकी उपासना करने जा रहे हैं विष्णु से भिन्न है ना पत्थर या मूर्ति हो फोटो हो सालग्राम हो कुछ भी हो तदिन्न तुस्ती तद बोधकत्व है ना शालग्राम क्या है विष्णु है नहीं वो पत्थर है वो तो विष्णु से भिन्न है लेकिन विष्णु का बोध है उसको देखते भगवान विष्णु तुरंत दिमाग में आ गया भगवान विष्णु रामेश्वर देखा तुरह भगवान शंकर भगवान भावना बनती सनातन धर्मी हो तो की बात नहीं करते इसे ऐसे मतलब उनको एक देखो अल्ला, अल्ला, अल्ला एक चिन्ह बना देते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह करते हैं उन्होंने क्या एक चिन्ह बना दे क्रॉस हाथ जोड़ते हैं उसको कि प्रतीक के बिना किसके यहां है कोई उपासना बता दो दुनिया का को कोई भी धर्म है कुछ न कुछ प्रतीक मान रखा है बिना प्रतीक का एस, ये मनुष्य का सारे इंद्रियों उनको एकाग्र कर एक जगह लगाया नहीं जा जो प्रतीक है वो वस्तु नहीं है उससे भिन्न है किंतु उसका बोधक है उसका नाम प्रतीक अन्य वस्तु अन्य, अन्य रूपेण उपासनाकार है वो अब उसको अन्य रूपेण मैंने ओंकार रूपेण उपासना हम कर रहे हैं इसलिए ओम प्रतीक हो गया अन्य वस्तु क्या है यहां ब्रह्म अन्य वस्तु है विष्णु तो कुक में रहने वाला उसको अन्य रूपेण रूपे ना सालग्राम इत्यादि ना यकार रूपेण हम उसके पास उपासना कर रहे ये प्रतीक होगा। अंतिम में आश्रयांतर प्रत्यक्ष आश्रयांतर है प्रक्षेप आश्रयांतर वही वस्तु में विद्यमान जो आपके अंदर ज्ञान है विष्णु का क्या भाव है स्वरूप है आपके अंदर ज्ञान है स्मृति पुराणों के आधार पर उसको आप क्या करेंगे उस मूर्ति में सालग्राम में देखेंगे इसी प्रकार से ब्रह्म के बारे को ज्ञान क्या है निर्गुण निराकार है सत्यम ब्रह्मा अनंत है प्रज्ञान धन है ये सारी चीजों को हम देखेंगे ओम में देखेंगे आश्रयांत्र में जो प्रत्यय है आश्रयांतर में जो हमको तर ज्ञान है उस ज्ञान को आश्रयांत्र में हम देखते हैं इसका नाम प्रतीकोपासनालिए जो वाचक रूपे विद्यमान है बाह्य आकार वाला वाचक है वो क्या है प्रतीक है उसी जो वाच्य है वो प्रतीक नहीं हो सकता उसको तो भ्राक बंग के ध्यान से आपको देख सकते हैं अंदर वाच्य कौन अनुभव कर सकते हैं वाच्याकार प्रत्यय होट है और उसके आकार वाहर में वो वाच्य वाच्य इंद्रिय का विषय होता है वाचक श्रोत इंद्रमात्र का विषय है लेकिन वाच्य अन्य इंद्रियों का विषय हो जाता है ियन वाचक हमेशा कान का विषय है शब्दों को आप सुन सकते हैं, शब्दों को देख सकता है क्या शब्दों को सूंघ सकता है कोई शब्दों को चाट के बता सकता है कोई नहीं शब्दों को छू के भी नहीं बता सकते। किसी भी ज्ञान में मिले विषय नहीं लगता बिना काम का एकमात्र काम का विषय होता है वाचक इन वाच्य वस्तु पांचों का विषय शब्द है आपने ये क्या बोला शब्द है ये शब्द है इसका विषय क्या है शब्द वो विषय किसका बनेगा श्रोत और इसी प्रकार से वाच्यों को आप देख लीजिए घट आपने बोला तो सामने दिख रहा है वो तो चक्षु का विषय हो रहा है बोला तो इंद्र का विषय हो गया इन्हें तो कोई भी शब्द प्रयोग करेंगे आप पंच ज्ञानेन्द्र में से किस न किस का विषय होता है हमेशा वाच्य सकल ज्ञानेन्द्र का विषय है वाचक को है और वाचक अपने प्रतीक बना लिया है वाचक को एक एक प्रतीक प्रतीक बना लिया लिया है है और उस प्रतीक का आकार अपने मान वह भी प्रतीक ही है लेकिन जो उसका वास्तविक क्या है इस शालिग्राम का वास्तविक वाचार क्या है भगवान विष्णु जो वैकुंठ लोक माना जाता है नरवेश्वर शक्ति है उसका भाई हम एक देख रहे हो भी वाच्य कहा जाता है लेकिन वास्तविक तो नहीं है वो पत्थर है वास्तविक वाचार्य क्या है कालाशवासी शिव भगवान भैया नहीं इसे ओम का आकार लिख दे रहे हैं लेकिन वो वाच्य नहीं है वो भी वाचक ही है जब हम आकार लिख रहे हैं उसका असली वाच्यार्थ क्या है पर और अपर अनंत ब्रह्मांड पूरा का पूरा ओम का वाचार नहीं अमाद्रा से यह लोक की प्राप्ति मात्रा से और लोगों की प्राप्ति म मात्रा से समन और तुरिया से स्वरूप, इसमें क्या हुआ सारागी के नहीं आ गए? ओम का वाचाल उसका ध्यान करने का मतलब वो उत्कृष्ट हो गया कि नहीं हो गया वाच्य का ध्यान करना उत्कृष्ट के मध्यमाधिकारी इसको पहले लिया, इसे आलंबन क्या है ध्यानांग ध्यानांगत्व तो आलंबनत्व तो सीधे तो सीधे ध्यान का अधिकरण वो क्या हमने कहा था प्रतीक और ध्यान का अंग हो जाए मैंने ध्यान क्या है प्रत्येक प्रत्येकता का ध्यान प्रत्येक जो है वो ध्यान का अंग आप ध्यान कर रहे का मतलब क्या है घटा घटा घटा घटा घटा घटा घटा घट घट इस क्या है घट का ध्यान हो रहा है लगातार दिमाग में क्या है घटा घटा घटा ही दिखाई दे रहा है तो आप घट का ध्यान कर लगातार किसी वस्तु का चिंतन लगातार चले वो वस्तु घट सतो वाचिक होता है ओम हो, कोई भी हो, उसके वाच्ची वस्तु निरंतर दिमाग में चलता है तो क्या हो गया अब वो घट वाचक नहीं रह गया आपको ध्यान का अंग हो गया उसका वाच्य तब उसी घट को क्या कहेंगे आलम्बन कर जो घट प्रतीक था वो क्या हो जाता है आलंबन हो जाता है जो ध्यान का अंग हो जाता है ध्यान का बाह्य अधिकरण नहीं रह गया अब आंख बंद कर लिया अंदर देख रहे हैं जो आचार्य थे उसका वह हमारे अंदर प्रतीत हो रहा है निरंतर प्रतीत होते रह रहा है तब उसको क्या कहेंगे आप हमारे ध्यान का आलंबन प्रतीक नहीं रह गया आप आलंबन से भी उठना पड़ेगा लेकिन बिना आलंबन का भी स्वरूप अनुभव आने वाले आलंबन भी छोड़ना पड़ेगा को भी करना पड़ेगा तभी तो हम तो लक्ष्यार्थी पहुंचेंगे स्वरूप में इसलिए मध्यम अधिकारी और इससे ऊपर उठेगा जो वह उत्तम अधिकारी न चाहते मृत का दाचिन आगे आएगा यह सब अब इसलिए ये जो प्रश्न उठाया है प्रश्न का जवाब देते रहे पहले अधिकारी और मध्यम अधिकारी के लिए जवाब दे रहे तदेत पदम यह भाष्य पूरा कर रहा हूं तदेत ताद व जो, जो तुम्हारे द्वारा भूत सीधे जानने के लिए इच्छित है यदि ओम इति ओम शब्द वाच्यम ओम शब्द प्रतिको भाष करो ना इसलिए इसलिए वो क्या है ओम्षब्द ओम इति शब्द ओम इत का मतलब ओम यहां दो तरह का लेना ओम शब्द वाच्यम और ओम शब्द प्रतिक भाषण ही है ओम शब्द वाच्यम यह क्या है मध्यमाधिकारी ओम शब्द प्रतीकम मंदाधिकारी दोनों के पास स्पष्ट हो गया जिसके आधार पर ही यह अन्य विभाजन समझा गया था वाचार ध्यानांग आलंबन होता है और शब्द ओम शब्द प्रतीक है तो ध्यान का अधिकरण होता है ध्यान अधिकरण प्रतीकम ध्यानांगम आलंबनम सीधे सीधे शब्दों तो। ध्यान का जो अधिकरण हो जाए बाह्याधिकरण हो जाए वो प्रतीक है और ध्यान का अंग हो जाए ध्यान का ध्यान क्या है प्रत्येक प्रत्येक का एक ध्यान है, प्रत्येक अंग हो जाए प्रत्येक प्राप्त हो जाए जो हम अतः इसलिए यह ओम, वाच्य ऐसा है इसलिए क्या है वो एक ब्रम एतवाक्षरम बरम एकक्षर ज्ञाप यो यदि तस् तत्व यो क्षरम ब्रह्म एक ही जिसलिए क्योंकि यह जो अक्षर है यही क्या है ब्रह्म में अपर ब्रह्म समझा क्योंकि आगे परम बोल रहे हैं ना से पहले परम शब्द क्या होगा अपर ब्रह्म एकद्यव अक्षरम परम ब्रह्म यही अक्षर पर ये परम शब्द से अपर ब्रह्म ले लेना है क्या परम शब्द है इसलिए इस अक्षर इस जान करके पर जानने का मतलब केवल शब्दर जानना नहीं इसलिए भाष्य कहेंगे उपास्य उपासना करके इस ओम की उपासना चाहे पृथ्वी को उपासना करो चाहे संपद उपासना करो आचार्य को लेकर के जो भी करो करना है उपासना उपासना करके यो यरिच्छति जो जो होना चाहता है तत्व वह वही हो जाता है आप जो होना चाहेंगे ब्रह्मा होना चाहते ब्रह्मा हो जाओगे इंद्र होना चाहते इंद्र हो जाएंगे मंडलेश्वर हो होना चाहते तो हो जाओगे जो होना चाहो सो हो जाओ। मर्जी आपकी हाँ नपुंसक पुसक बनना चाहते न पुस्तक हो जाओगे यदि तस् तत्व जो जो होना चाहता है वही वह हो जाता है या जो प्राप्त करना चाहता है उसे वह प्राप्त कर लेता है अक्षरम अपरम ब्रह्म ये ओम रूपा जो अक्षर है यही अपर ब्रह्म है परम छ यही अक्षर क्या है परम ब्रह्म क्यों कयोर ही प्रतीक का मेद क्योंकि इन दोनों का ही प्रतीक है केवल अपर का प्रतीक नहीं समझना ओम जो है पर का भी प्रतीक हो सकता है अपर ब्रह्म का भी प्रतीक हो सकता है परभ्रम का भी आलम्बन हो जाएगा अपर का भी आलम्बन हो जाएगा कोई अपड़ो आलम्बन हो जाएगा स्थूल पकड़ो उसका भाई रूप ध्यान का विषय बना लो पर ब्रह्म ऐसे ध्यान कर दे तुम जारी कर दे म है उसे परब्रम दृष्टि करो चाह प्रभ्रम दृष्टि करो मर्जी आपकी प्रतीक में जो चाहे सो दृष्टि कर लो प्रतीक में दृष्टि करना आपकी मर्जी है ना आप प्रतीक है कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान उसमें आपकी मर्जी है कोई पति का दृष्टि किया कोई भाई का दृष्टि किया कोई बेटे का दृष्टि किया कोई बाप का दृष्टि कर दिया कोई मित्र का दृष्टि किया कोई शत्रु मर्जी दृष्टि करना तुम्हारी जो चैसो कर लो ओम में आप परि कीजिए चाहे अपर पृष्टि कीजिए चाहे जो चाहो कीजिए सारी पृष्टि की जा सकती है पर और अपर ब्रह्मण हो दोनों का यह प्रतीक है एकदेव अक्षरम जाता उपास्य ब्रह्म इति इसलिए एक तेव अक्षर जातो मैंने उपास्य कैसे उपासना करना ब्रह्म ब्रह्म इति इसको करके उपासना करना चापर ब्रह्म करके उपासना करो चापर ब्रह्म ब्रह्म करके करके उपासना करना चाह पर पर उपासना ज्ञापन जो है उपास्य पर्याचय है दिखा दिया कैसे उपासना करना है करने वाले क्या होगा यो यदि परम ब्रह्म चाहे आप चाहोगे तो परभ्रम मिलेगा अपरम ब्रह्म भ्रा, चाहते हो अपरम मिल जाएगा तस्तुवती उसको वह चीज मिल जाएगा अंतर क्या है वो भी बता दे रहे चेत ज्ञातव्य अपरम चेत प्राप्त परब्रम तो रूपेण पर प्रतिक मन ज्ञाप उपासना कर रहे हो तो वह ज्ञातव्य है क्योंकि परभ्रम प्राप्त भी नहीं है क्योंकि परब्रम आपसे भी नहीं है। आपको अंदर भ्रांति जो हो रखी है भ्रांति को निवारण कर अपना स्वरूप को जानना है शुक्ति में रजत भ्रांति हुए तो करना क्या पड़ता है शुक्ति को जान ही जाएगा ना अधिष्ठान को जानना है बस अपना आप भ्रांति भाग जाएगा उसी प्रकार मैं अपने को जीव मान रहा हूं मेरे अंदर जीव भावी जो भ्रांति है वो क्या होगा पर ब्रह्म दृष्टि से मैं ओम का ध्यान करूंगा तो वह जीव भ्रांति दूर होने का मतलब पर रूप अधिष्ठान जो स्वरूप है उसको जान दिया इसे हमेशा पर ब्रम ज्यातव्य होता है प्राप्त भी नहीं, तो नहीं प्राप्तव्य है वो तो आप ही हो लेकिन फिर अपरम में तो प्राप्त है क्या अपर क्या है यह शरीर से लेकर के आप ब्रह्मांड पूरा का पूरा ऐसा अपर ब्रम्ह है ना कि अपर ब्रम तो प्राप्तव्य आपको दूसरा शरीर चाहिए बढ़िया शरीर चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा प्राप्तव्य हो अपर में गए थे औरत बड़ी दुखी और कहते हे भगवान मेरे को अगला दिन पुरुष बना देना नहीं तो पुरुष बना के क्या फायदा है इतना ही क्यों बोल रहे पुरुष बना देना है आधा आधा नहीं प्रार्थना करना भगवान से पुरुष बना देंगे और तो बनेगी व्यविचारी तो क्या फायदा पुरुष तो व्यविचारी होता है फायदा नहीं है पुरुष होना यह गृहस्थी हो जाए तो भी बेकार तेरे लक्ष्य पूरा कैसे होगा कभी बार बच्चे चक्कर में पड़ जाओगे अविदेश अविलेशमलेशन के पैदा होगी तो पैदा क्या होगा भोगी बन के रह जाओगे इसलिए प्रार्थना में पूरी विशेषण जोड़ो कैसा पुरुष होना चाहती है कहा पैदा होगी पुरुषों हो घर के बोलो मैं भारत में पैदा होना चाहती हूँ हो। पुरुष ब्राह्मण के घर में पैदा होना चाहती हूँ श्रेष्ठ कर्मकांडी सर्वसंस्कार संपन्न ब्राह्मण घर में हो और संन्यासी पुरुष बनना चाहती ऐसे प्रार्थना अगला दिन तेरा कल्याण होएगा नहीं तो केवल पुरुष के प्रॉब्लम क्या फायदा पुरुष बना देंगे फायदा है नहीं तो बात आपको कहना ठीक है हाँ, संकल्प सुधारो अपर भ्रम चाह रहे हो अपर भ्रम चाहने में भी थोड़ा अक्कल लगाना चाहिए नहीं तो गटर में चले जाओगे दोबारा तो है गया अपर भ्रम की इच्छा करना भी है उसे भी थोड़ा अक्कल लगा के इच्छा करना वो चीज इच्छा करो जिसे तुम्हारा कल्याण होगा इससे कदअपर चेत प्राप्त यत एव अतः इसलिए क्या है ये ओम आप दे पाएंगे ओम आलंबन भी है ओम प्रतीक भी है एक बरम एक ज्यावा ब्रह्म लोक महीकदल श्रेष्ठ ये आलम श्रेष्ठ ये आलमबनम परम आलम आलम्बन निर्दिशय आलम है बाकी सब आलम्बन सातिशयन नि इस आलम्बन को लेकर उपासना करेगा जो व्यक्ति तो लो के, लो के तो लोक ब्रह्म, ब्रह्म लोका अपर ब्रह्म है तो। और ब्रह्म एवलोक ब्रह्म लोका पर ब्रह्मलोके में इसलिए यदि आप अपर ब्रह्म को लेकर उपासना कर रहे हो तो क्रम मुक्ति मिलेगी और पर्रम को लेकर करोगे तो सत्य मुक्ति मिल सकती है दो मत लेना है, है परभ्रम तो पर का भी प्रतीक है अपरभ्रम का भी प्रतीक है दोनी पड़ेगी ब्रह्मलोक है पर्रम स्थित हो गर्भ महिमान भी तो होता है स्वयं यह तो छाने को सकता है ना नारदी को क्या बोले कहा है ब्रह्म इसमें ब्रह्म प्रतिष्ठित हो गया वह अपनी महिमा में रह जाता है अपर ब्रह्म पक्ष में अपर ब्रह्म में हिरण्यक तो जाएगा कर्म मुक्ति को पाएगा सद्य मुक्ति नहीं ब्रह्मण लोका सठित समास पक्ष में कर्म मुक्ति मिलेगी ब्रह्म लोका जब ब्रह्म लोक कर्मधारे समास पक्ष में सद्य मुक्ति का फल है यह भाष्यकार के लिए मैंने यमराज जी ने तो उसका पूरा मध्यमाधिकारी कह दिया प्रतीक का नाम नहीं दिया। ले ही नहीं लिया इसलिए के लिए बना दिया सोलहवें मंत्र को सत्रहवें आलम्बन शब्द है ही है अतः मध्यमाधिकारी का विषय हो गया और पंद्रमा दोनों के लिए सामान्य रूपया पंद्रमा क्या हो गया मन मध्यम के लिए सामान्य बात कह दी सोलवा मंदाधिकारी के लिए तो तीनों को भी मन मध्यम सामान्य सब जगह सत्रवे को मध्यमाधिकारी और पंद्रह मन मध्यम उभयाधिकारी के लिए सामान्य भाषिकार ने सोलवे मंत्र के भाषण में क्या लिख दिया प्रतिकम कहकर छोड़ दिया आलम्बन की चर्चा नहीं किया सद में आलंबन की चर्चा कर रहे हैं और आलम होता ही है के तो अदा प्राप्ति आलम श्रेष्ठ है इस ब्रह्म का श्रेष्ठ आलम आलम का मतलब क्या शब्द प्राप्ति का, का आलम समास है लमनम में समा एक आलम्बनमेंलंबनम एक कस्य प्राप्त आलम उन आलम में भी आलम्बना श्रेष्ठ प्रशस्ता एक ब्रह्म प्राप्ति के जितने आलंबन है उन सभी आलंबनों में यह अत्यंत श्रेष्ठ अथवा अलग भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं एक सकते हैं यह जो ओम रूपी आलंबन है वह श्रेष्ठ उसकी व्याख्या में हम जोड़ते हैं ब्रह्म प्राप्ति का आलंबनों में से यह जो यह कौन एतक कौन है वो एतर? ओम। वह एक आलम्बन श्रेष्ठ ऐसा भी बिना समास का भी अर्थ किया जा तो सकता है एक तरफ क्या लेंगे तब ओम ले लेंगे समास अभाव पक्ष है समास तो ब्रह्मण ब्रह्म प्राप्ति आलंबनम यदि एक एकद आलंबनम ऐसा अर्थ हो जाएगा नहीं तो ओम यह एक अर्थ हो गया एक मन ओम इति यो यद आलम्बनम तत्श्रेष्ठम ऐसा व्यवहार वाक्यालम्बनम परम एकलंबनमें पूर्वती ब्रह्म प्राप्ति का आलम्बनों में से परम अपर ब्रह्म विशेष आलम परम कहने से भाषा क्या जोड़ते हैं वास्तव परम ही नहीं, नहीं परम से अपरम विलक्षित हो गया परम अपर क्यों परापर क्योंकि वो कैसा है? पर ब्रह्मिषेक क्योंकि ब्रह्मिषेक होने के कारण ब्रह्मलोक महिते ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है परस्विन ब्रमणी अपर स्मिश ब्रह्मभूतो ब्रह्मलोके का मतलब क्या भाष्यकार सीधा सीधा अर्थ कर दे रहे परस्विन आपर निर्भर तुम्हारे ऊपर पर में भी लीन हो सकता है अपर ब्रमेन हो सकता है ब्रह्म, ब्रह्म उपास्य उपासना करते हो, हो उपास आप हो जाओगे। देखो, नंबर वाचिकंग में वो लक्षण दे रहे हैं। दिया वाचक रूपेण ध्यान का अंग हो जावे तो आलमन का आ जाएगा और ध्यान के प्रति अधिकरण हो जाए बाह्य रूपेण ना उसका नाम प्रतीक हो जाएगा ब्रह्मवध उपास्य भवती समान वह भी उपास्य हो जाता है उपास्य भाव कोई प्राप्त जैसी उपासना करोगे जिस जो भी तुम्हारा उपास्य होगा उस उपास्य भाव को आप प्राप्त हो जाएंगे उस उपास के साथ अभेद को प्राप्त कर जाएगा इसलिए कहते हैं ब्रह्म भूतो ब्रह्म लोके ब्रह्म भूतो मही भवती उपास्यो उपास्य स्वरूप कोई वो प्राप्त कर जाता है यही इसका